लेसन 19 पेज नंबर 209 जाना लेना देना उठना पढ़ना डालना बैठना रखना पनीर पिघल जाता है राकेश ने कार खरीद ली मैंने खाना खा लिया मैं खाना खा गया पेज नंबर टू वन जीरो मैंने खाना नहीं खाया जाना वह एक घंटे में आ जाएगा हमारा घर जल गया चिड़िया उड़ गई मैं वह बात भूल गया राजू बाहर निकल गया राजू बाहर निकल आया लेना उसने दवा खा ली मैं सो लिया मैंने खाना खा लिया है राम ने खत पढ़ लिया राम ने खत मेरे लिए पढ़ दिया पेज नंबर टू इलेवन देना राजू ने अपने मित्र के लिए काम कर दिया गोपाल ने मुझे नदी में डूबने से बचा दिया दुकानदार ने दूध बेच दिया गोपाल ने मुझे पैसे दे दिए माँ को देखकर बेटा हँस दिया उठना बच्ची रात को जाग उठी शेर देखकर मेरा दिल कांप उठा उसकी बात सुनकर अशोक घबरा उठा पढ़ना जानना सुनना देखना एक बच्चा चलती गाड़ी से गिर पड़ा हमारे बॉस पर मुसीबत आ पड़ी है मजाक सुनकर हम हंस पड़े मुझे जल्दी उठना ज़रूरी जान पड़ा मुझे गाना अच्छी तरह सुन पड़ता है फ़ेस नंबर टू ट्वेल्व डालना सिपाही ने राजा को पत्र लिख डाला राम ने रावण को मार डाला चोर ने ताला तोड़ डाला इस विषय पर मैंने निबंध पढ़ डाले चोर ने गुप्त बात को लोगों से कह डाला बैठना तुम क्या कर बैठे हो वह कुत्ते को देखकर उठ बैठा गोपाल पैसे खो बैठा उसका बेटा हर किसी से लड़ बैठता है वह अपनी प्रेमिका को छोड़ बैठा रखना मैं इसके बारे में सोच रखूंगा। पुलिस ने मुझे हिरासत में बंद कर रखा मैंने नौकर से कमरा साफ करने को कह रखा है मैंने उस बात के बारे में सुन रखा है मैंने बॉस को खबर दे रखी है पेज नंबर टू सेवेंटीन अशोक कार खत घंटा चिड़िया जलना काला दबा दुकानदार निबंध पिघलना पैसा बचाना बॉस मजाक मित्र रस्सी रावण लौटाना व्यायाम हिरासत कांपना किंतु गुप्त घबराना डूबना तैयार तैयार करना नदी पनीर पुस्तकालय प्रेमिका बाबू भयभीत भयभीत करना मुसीबत राजू रास्ता विषय सिपाही